पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा शंकर के निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत और सांख्य योग के द्वैत सिद्धांत में तुलना वैदिक दर्शनकारों ने जहाँ चेतन तत्व को निमित्त कारण और जड़ तत्व को इस जगत का उपादान कारण बतलाया है वहाँ शंकर ने चेतन तत्व को ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना है शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में एक स्थान पर सांख्य के इस आक्षेप को कि चेतन तत्व से जड़ तत्व कैसे उत्पन्न हो सकता है अर्थात चेतन तत्व जड़ तत्व का उपादान कारण नहीं हो सकता इस प्रकार निवारण किया है कि जैसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृति से व्यक्त महत तत्व अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं वैसे ही चेतन तत्व से जड़ तत्व उत्पन्न हो सकता है किंतु सांख्य योग का जड़ तत्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है सत्व में रज और तम जितना बढ़ता जाता है उतनी ही स्थूलता और जितना रज और तम कम होता जाता है उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है स्थूलता के क्रम को व्यक्त होना और सूक्ष्मता के क्रम को अव्यक्त होना कहते हैं इसलिए सारा सूक्ष्म और स्थूल अर्थात अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणों का ही परिणाम है किंतु एक अपरिणामी निर्विकार कूटस्थ नित्य ब्रह्म में इन नाना प्रकार के विकारों और परिणामों का होना कैसे संभव हो सकता है इसलिए शंकर को भी जगत के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्थान में ब्रह्म के साथ एक अनादि तत्व माया अर्थात अविद्या का मानना अनिवार्य हो गया जिसके द्वारा ब्रह्म स्वयं अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भी इस सारे संसार की रचना कर सकता है जैसा कि शंकर भाष्य उपसंहार दर्शन अधिकारण अधिकरण सूत्र चौबीस में बतलाया है अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म तच्चा विद्यासहायवत नाना कार्यक्रम कार्य क्रमो विद्याशक्ति यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म एक ही है तथापि वह अविद्या की सहायता से अनेक विचित्र कार्यों को उत्पन्न कर सकता है और अविद्या की शक्तियों से कार्यक्रम की व्यवस्था हो सकती है इस माया अर्थात अविद्या की अलग सत्ता मानने में अद्वैत सिद्धांत खंडित होता था और असत मानने में इसके अंतर्गत सारा संसार श्रुति स्मृति और स्वयं अपना अद्वैत सिद्धांत असत और मिथ्या सिद्ध होता था इसलिए इसको अनिर्वचनीय नाम दिया गया जिसको न सत कह सकते हैं और न असत इस प्रकार शंकर की त्रिगुणात्मक माया अर्थात अविद्या सांख्य के त्रिगुणात्मक प्रकृति है अनिर्वचनीय अथवा सत और असत दोनों से विलक्षण कह देना केवल शब्दों का ही रूपांतर है दोनों सिद्धांतों का इससे परे होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित होना अंतिम ध्येय है एक और मुख्य भेद इन दोनों सिद्धांतों में यह है कि जहाँ सांख्य चेतन तत्व की सनिधि से त्रिगुणात्मक जड़ तत्व में स्वाभाविक ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया का होना इस संसार की रचना का कारण बतलाता है वहाँ शंकर को ब्रह्म की स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखलाने के लिए यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छा से अपनी महिमा दिखलाने के लिए शोभ देवाज मदर मदारी के सदस्य अपने अनादि माया अर्थात अविद्या से इस जगत की रचना करता है इसमें नाना प्रकार के दोष आते हैं जिनका युक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता